पान जोड़िया के भार प्रभु ही बिलोक प्रीत यति बारी कही विधि स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में जड़मति भारी अधमत अधम अधमय यति नारी मति कह सुनो नति मंद सुनोन भगति कर नाता फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया उन्होंने कहा मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं नीज जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनासन मैं बुद्ध मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा हे भामिनी मेरी बात सुन मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाए धन बल पर जन गुण चतुराये न नर सोह कैसे बिनु जल बारिद देखिय जैसे नवधा भगति कहूँ तो ही पाहे सावधान सुनो धरु मन मे प्रथम ही भगते संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर पहली भक्ति है संतों का सत्संग दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम गुरुपद पंकज सेवा चौथी भक्ति मम गुण करपट तीसरा भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरतरकर सजन धर मतव समतव समोहि भय जगदेखा सातव समय जग देखा मोते अधिक कर लेखा लाभ संतोषा सपन हु देख ही पर दोषा मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह शील अच्छा स्वभाव या चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषो को न देखना नवम सरल सब सन मम हर छोसन दीनावम है कहु जिनके हो नारी पुरुष सचराचर चर सोयति सोई अतिश प्रियम धामिन मोरे सकल प्रकार भगत तो कहूँ आज सुलभ भय सोये नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और धन्य विषाद का ना होना इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो हे भामने मुझे वही अत्यंत प्रिय है फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है मम दर्शन फल परमयनूप जीव पाव सहज स्वरूप जनक सुता कामिनी गान ही कहु करीबर गिनी पंपास जाहु रघुराय कहोह सुग्रीव मिताय तो देव रघुबेराम जानत हो पुछह मति धीरा राम मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है हे भामनी अब यदि तू गजगामी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता सबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं बार बार प्रभुपद सुर नाम प्रेम सहित सब कथा सुनाए बार बार प्रभु पद सिरुनाये प्रेम सहित सब कथा सुनाए कही कथा सकल बिलो की हरी मुख, हृदय पद पंकज धरे तज योग पावक देह हरि पद लेन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत त्यागो विश्वास करी कहदास तुलसी राम अनुराग हु बार बार प्रभु के चरणों में सिर नमाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता तुलसीदास तो जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो नयक क्त किन्हा ऐसे प्रभु जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया अरे महादुरबुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है